पुस्तक तो नहीं क्या करता है लिखकर देखा सूत्र क्या करता है ये क्या धातु नाम कहाँ का रूपये ष्टी भोजन क्या बनेगा धातु बने का धातु न क्या बनेगा धातु शब्द का ष्टी भोजन क्या बनेगा मालूम है कौन बाकी दिखा है उधर से कोई है अतुल आपने नहीं देखा है हम्म ये ब्रह्मचारी नहीं देखा है नहीं सूत्र जरूरत नहीं पड़ता खाली रूप से हो जाता है एक सूत्र किया सूत्र मालूम होना चाहिए क्या क्या था तू ये आपने भी नहीं है। देखा है भैया दिखनी तो हाँ नित्याम जी भी नहीं देखा है ना क्या क्या धातु है वहाँ धातु क्या करे अभ्यास क्यों करता है स्लूपरते इतना बड़ा कठिन है ना? नहीं। अभी क्या धातु चलेगा डुभरी धारणा प्रश्न इसी में सूत्र लगेगा संध्या है लगेगा डुभरी कहीं अकारि संख्या के सूत्र से हल है पहले से उत्तर सेट कर रहा रखो डू के लिए भ्री धा तु सरित कर तरह प्राय क्रिया फल सूत्र से आत्मनिपद और पर होगा होगा और दी तो होगा नेपरा अभ्यास को क्या होगा आत होता है व्रत तो क्या लगेगा सूत्र भ्रिया मिथ रपर हो जाएगा हलाई शेष हो जाएगा अभ्यास में रहेगा भी अभ्यास रिचर्च हो जाएगा बी ब्री अगर ती गुण हो जाएगा किस तरह से क्या बनेगा बिभ्र थी तो साने पर गुना होगा अभ्यास ये सूत्र भ्रमित लगेगा ब्रह्मित तो लगेगा तो लगे गीत पर तस्पर में अगे स्लो होने पर होता है तस हो कोई मतलब नहीं बी ब्री अगर तस क्या रूप बनेगा बिभ्री तह अगर जी को क्या सूत्र रहा बी ब्री अति क्या सूत्र कैसा हैं लगे ऐरिक है? लग जाएगा इकार उन्त हो तो येगा विभ्रति क्या बनेगा अभी क्या लोग ना विभ्रति बिभ्रीत विभ्रति आगे बिभर्सी हाँ बोल जोर से बोलो विभर्ति बोल बीभ्रति आत्मयपदी बीभ्री आगे तो टी तो होगा क्या गया बिभ्रीते आगे विभ्राते आगे, थे, थे, दिद्री दिद्री भाई क्या तो दी किसने बोला था इटो का नहीं भाई मई में क्यों नहीं हाँ ठीक है तो नहीं बिब्रिसे में आदेश प्रत्यु लगेगा अभी बोलो बिब्रते दिद्धिवे, दिद्धिवे, दिद्धिवे। भी भी किसने कर दिया धम पर ढोम हुआ ना नहीं ढोम क्यों नहीं होगा इनसे धम लॉन्ग दो ही होता है नहीं कहाँ कहाँ लगता है हिन्नो सिद्ध धम लीट लुट और हाँ। ल, ल, लिंग इसमें लगाया नहीं लगा कहाँ लगता है पहले बताओ यहाँ के कहाँ कहाँ सिद्धम क्या चीजें सी अलग है धम अलग है दोनों एक साथ मिल मिलकर हाँ सिद्धम जहाँ मिलेगा लुंग लगा हो लिट लगा रहो लिंग के लिए कहा है नाम लिया लिंग लूट कुछ कहा क्या क्या लगा रहा लोंग लेट और सिद्धम यहाँ सिद्धम नहीं लोंग नहीं लेट नहीं बोलो फिर विब्रते आम करने के लिए यहां सत्रह लीट लगा रहा मैं तो तो? भी, भी, भी, भी, भी। तो आम हो जाएगा स्लुबत हो जाएगा तो हो जाएगा अभ्यास में ये करने के लिए भ्रिया में लग जाए ना नहीं लग जाए नहीं। हैं क्या हैं हैं क्या स्लूब से सूरज होता है ना क्या शुरुआत नहीं होता है तो फिर शुरुआत तो हो जाएगा बी ब्री, आम गुण विभराम विभराम आगरे चकार क्रिंचाने पड़ते बोलो बी ऐसे भू आश भी बन जाएगा विभराम बबू बेभराम आस जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष रूप बनेगा भ्री दित्व हो जाएगा ब्री नल अचुणित वृद्धि क्या बनेगा अभ्यास में क्या रहेगा ब्री आम इतने लगे। नहीं लगेगा क्यों स्लू नहीं स्लू क्यों नहीं करते सब क्या स्लू नहीं होगा क्यों नहीं होगा करते सब अर्धातु सही हर्तव्य क्यों नहीं होगा क्या उत्तर अर्धातु सार्वधातु नहीं, तो। नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। कर्तव्य शब्द क्यों नहीं होगा सार्वधातु नहींते नहीं खाना नहीं अर्धातु कर्तव क्यों नहीं आए लीट लगा रहे इलेट लगाते है कर्तव्य क्यों नहीं होगा क्या क्या उत्तर सार्वधातु नहीं है सार्वधातु क्यों नहीं है तीन से सार्वधातुते है हाँ लीडर सूत्र से अदा तो ठीक है तो क्या रूप बनेगा बभार आगे बोलो कितने स्थान में ईट हुआ हम्म थल में नहीं हुआ क्रादी से ईट नहीं हुआ याद हो तो बोलो उसे ब्री आ गया उसमें मीट नहीं होगा हाँ आत्मनिपद में आम होता है होता है, है किस तरह से है, पहला क्या है भी हरी भिरी हो आम आम हो जाएगा विरियामित हो जाएगा बिभराम चक्री बोलो ईट कितने तो हुआ धोमी क्या मानेगा बिहराम चक्री ध्वे ना ढुए ढ होगा क्या क्या सूत्र हाँ जिस पक्ष में आम नहीं होगा क्या बनेगा बभरे देखी दे क्या पुस्तक नहीं बभरे बना बन सकता है कैसे ब कैसे होगा बताओ धातु भ्री बह कहा से वैसे ब हो गया हाँ उरत रु क्यो ऑ हो जाएगा बबरे बोलो बबरे। बबरे, बाबरे धो में क्या बोला धोए बोला ना ढ नहीं होगा ढ बोला टा वर्ग बोला किसने तो हाँ? तो बोला था टोए बोले थे बहुत फिर बोलो बबरे भरा भाई किसने कर दिया हम्म भू धातु बनेगा हम कैसे बनेगा विभरांश बबुवा बनेगा विभरा बने बनेगा? बन गया है लूट ला में धातु क्या है भिरी ईटना नहीं ईट प्राप्त है किस उत्तर से ईट प्राप्त है आधातु प्राप्त है अर्धा तो कौन है नहीं तास। के नहीं क्यों एक का लोक सूत्र से गुना होगा ना फुगंत से लगाना नहीं बोलो निष्ठानंद निष्ठान फुगंत लोक पता लगाना नहीं पता नहीं क्यों नहीं नहीं लगे पूगंत लघु पता क्यों नहीं ले गया उपथा नहीं क्या है वो पता क्या बोलो वो नहीं, उप्दा नहीं। उप्दा है तो उपता है, तो है? है।, है या नहीं पता है अरे उपथा है या नहीं धातु में ये बोलो गंत तो क्या बोलते हो वो नहीं है वो पता नहीं पता है बोलो पता नहीं बोलो पता है क्या है कौन पता बोलो नहीं है? है? भात्या क्यों नहीं रि अंतिम वर्ण उसके पूर्व पूर्ववर्ण भा लघु पथ नहीं उपधा क्यों नहीं उपधा नहीं रि अंत्यवर्ण है उसके पूर्ववर्ण भलंत्यात पूर्व पता नहीं उपधा है लघु नहीं उपधा है तो लघुंत नहीं लिया गुण हो जाएगा भर्ता बनिया बोलो भर भरता से ध्वे किस किसने सब हाथ उठाओ भरतास धुए तो अब नहीं बोलेंगे बोला है दो तीन ने बोला भरताश दे बोला फिर बोलो भरताश है कार्य में ईट होगा क्या किस तरह से रिदनों से यह रिदन है रीत है तो रीत दूसरा क्या है हन ठीक है पर्षम पद रूपा नहीं गया आत्मनिपद में नहीं गया भरीष्यति बोलो आत्मनिपद लोट देखो पर पर्स पर्स में दे में लोट लगा। जलनी। कौन सा अभी चलेगा? अभी लोट चलना चाहिए ना ये वी है ना बह बिख ना अब वो तो बेभर तू क्या बनेगा माने बेभ्रेतन स्थान पर गुण हुआ चार स्थान में ठीक है हत में लिख आत्मनिपद लिख रूप नहीं तो तुम लोट लगा ले क्या पुस्तक खोला क्या पता पुस्तक क्या बनेगा बोलो बिभ्रीताम बोलो बिब्री फिर से बोलो बिब्रेताम विभ्राताम अभी लॉन्ग लगा रहा जिसको पूछेंगे एक एक रूप बोलना परिस्ट्रम पहले एक रूप ये तीनों में से कोई बोलो पहले क्या बनेगा में बोलो थोड़ा बोलो में कोई बोलो। अभी अभी भ्री अगर ती का इत है गुणा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा तो क्या रूप बनेगा अभी भ विसर्ग है क्या अभी भ हो गया आगे क्या रूप बनेगा अभी तम ही आगे आगे। अभी भ्रीता अभी भरू भरू कैसे बने कैसा तो लगा जी को जूस होगा आगे हाँ जूस से गुना हो गया क्या रो बो ना अभी भरू आगे क्या मैने क्या है अभी वो रुको जूस को क्या बनेगा विश्वा नहीं कौन बोलेगा अभी भ क्या बनिया अभी भ सिर घरानी नहीं होगा उचाण होना चाहिए क्या बोलना अभी भ हे क्या बनेगा हाँ आगे आगे क्या भ राम भीर्घ रा सो है क्या क्या बोली अभी भराम आगे अभी फ्रीम हाँ बोल सो अभी आत्मनिपद क्या बनेगा एक अभी भृतत? अभी अभिभतः आगे कोई अनुसारा विशर् कुछ है अभिभृत आगे क्या है क्या मानेगा बोलो ब्रह्म अभिभृताम दीर्घताम अभिभृता आगे क्या मानेगा भ्रातम है आता में अभि भ्रातम हाँ अभिभ्रा अभि भ्रातम हो गया आता में क्या मानेगा अभि भ्राता आगे अभिभ्रत क्या बनेगा अभिभ्रत आगे अभी अभिभ्र आगे हम्म अभिवृत अभी अंत में रि है है यारे मैं पूछता हूँ री है आता तो ये आपका अभी ब्री कर दे तो हाँ वही तो मैं पूछता री है या ये है क्या उतरते ना हाँ यहाँ से आया इ ठी अभी कहा जाएगा रहेगा नहीं हाँ ये क्यों सोचेगा क्या रूबा ना भ्री गुण होगा नहीं अभी भरी गुण क्यों नहीं हुआ गुण क्यों नहीं हुआ बोलो हैं कौन गीते गीत कौन हो पीत नहीं। गीत कौन हो पीते ये गीते गीते हाँ सारे गीते बताते अभी भ्री आगे अभिभ्री भाई हाँ बोल सो अभिभ्रीत तेना स्थान पर हुआ? ना हाँ लंगलकार हो गया विधिलिंग में विधिलिंग हाँ ढूंढ ढूंढते हो रूपचंदी बंद करो कर कह पुस्तक जाए बी देखना हाँ भ्री परसम देस टू क्या ये आस को ये आदेश करने के लिए क्या सूत्र लगे या? नहीं लगे या? क्या सूत्र लगे या? कैसे तो लगेगा लिंग स्वलोपन स्वलोप हो जाएगा करते सप होगा स्लो होगा स्लो दे हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा बिभ्री दो अभ्यास में बी अभ्यास में क्या रहेगा इ क्या कहा से आएगा ब्रिया में बीभ्री या ती इत बिभ्री या था ब्री को गुण होगा ना नहीं ध्याशी क्यों नहीं हो रहा गीते बोला क्यारो बनेगा बोलो आत सूट हुआ सूट का सकालो पोजे अलिंग सोलभ मध इत यन हो जाएगा क्या रूप बनेगा बिभ्री त बोलो हाँ पुस्तक बंद रखो हाँ असली में क्या बनेगा बताओ रुको क्या बनेगा असली में खोला खोला है हम देखकर बंद किया हाँ क्या बनेगा तुम्हें कोई सूत्र लगेगा बोलो कोई सूत्र कोई साधारण और कोई सूत्र है अकृत क्या बोलो सत्रो अकृत धातु के और दीर्घ धातु है पर में है तो है सर है या नहीं तो सो तो लगे <laughs> दीर्घ को बात करता है रिंग से लिश को रिंग आदे, रिंग आदेश हो जाएगा और रिंग रीत से उसको दीर्घ हो ना नहीं अक्रदा दीर्घ उसके बाद दीर्घ होगा ना नहीं एरी आदेश होने के बाद रिंग आदेश होने के बाद अक्र सावध तो प्राप्त है या नहीं प्राप्त है नहीं क्यों प्राप्त है पहले रिंग सैंगलिक से रिंग आदेश हो गया भ्री होने के बाद फिर प्राप्त होता है अकुल सावध दीर्घ तो प्राप्त है या नहीं मालूम नहीं मैं नहीं।, नहीं क्या है इधर कोई मालूम है किसका नहीं प्राप्त है क्यों नहीं हुआ रिंगी रिंग विधान कह नहीं रिंग प्रकृति रिंग विधानाथ क्या है बोलो रितो रिंग में रिंग दीर्घ री था, रिंग रिंग रिंग था, था तो रिंग साइक्लिक सिर्फ रिंग विधान किया यदि री को दीर्घ करना होता कुशाधा दिखे से तो रिंग साइंगलिक में रिंग एक पद कहना व्यर्थ है उसके पहले रिंग रीता में रिंग है रिंग प्रकृति रिंग विधानाथ पहले से रींग ऐसा है रिंग ऋत उससे अनुभूति तो दीर्घ हो जाता है अपने आप दीर्घ हो जाता था इसको छोड़कर रिंग से रिंग ग्रहण किया इसे रिंग रिंग प्रकृति रिंग वेदनाथ दीर्घ नहीं होगा तो क्या बनेगा बनेगात क्या बनेगा बोलो पुस्तक बंद कर रखा है पुस्तक देखते हो तो चलो हाँ आत में क्या बनेगा भरी अगर श्यूट है तो है श्यूट के सकार लो पक्की सूत्र से होगा सालो पुखी सूत्र से होगा नहीं होगा हाँ तो ईट होगा नहीं स्यूट को सकार को होगा क्यों नहीं होगा प्राप्त है ना नहीं आधा धातु से बोला दे क्यों नहीं होगा उच्च उच्च मना करे इट का हे ना देखकर बोलने होता है पर एकाच उपदेश नहीं होगा नहन प्र गुण प्राप्त है ना नहीं सार्वधातु से प्राप्त है? प्राप्त है? पर तो गुण होगा ना नहीं? नहीं क्यों नहीं होगा उससे क्या करेगा गुण निषेध करता है क्या करता है उससे सूत्र बोलो हाँ री बन से पर झलादि लिंग कीट हो जाएगा उच्च में री का में है तो उच्च री का पंचम ऊ बनेगा री बनने से पहले झलादि लिंग सिट नहीं होता झलादी कीट हो गया किस सूत्र से कित हुआ उच्च कित गुण नहीं होगा निषद की सूत्र से विशिष्ट शिव टू क्या आदेश प्रत्यु हो जाएगा रूप क्या बनेगा ले बोलो सरो ब्रिशिडम एक रूप बनेगा ढ्व क्या बनेगा ब्रिशिडम हाँ लूंग लकार में स्विच होगा परसम में क्या क्या सोलह सीच बुद्धि अभार सीत बोलो अभार सीत अभार सुह आतन बद में चिल्ली को स्विच होगा सिच को ईट होगा नी होगा अगर सीच अगर त तो है गुणों के सूत्र से होगा हम तो गुण प्राप्त है नहीं सिच वृद्धि पर वृद्धि बुद्धि नहीं तो गुण होगा या सार्वजाधा तत्व से तो गुण सार्वजा तार्थित तो गुण प्राप्त है नहीं निश्चित कौन करेगा वही है मालूम नहीं आपको ये उच्च अभी गया था उच्च से स्विच कीित हो जाएगा की तो होने से निषेध हो जाएगा गुणा नहीं होगा अभ्री सिच तो आगे सीज को लोप करने के लिए कोई सूत्र है पहले आया है हाँ सीज का लोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा अभ्री तो बोलो अभ्री, अभ्री तो अभ्र धुआ में सकार थोड़ा थोड़ा रहता है क्या क्या रूप बनता अभरी ढआ हो जाएगा लूंग लम कितने रूप बनेगा बोलो फिर अभरी तो सही चिकालो पर कितने स्थान हुआ तीन।, तीन तो था लुंग लकार हो गया लिंग लकार में ईट होगा क्या ईट हो जाएगा ना इस तो लोगो ऋनों से से गुणा हो जाएगा अब भर ऋष्या तो बोलो पद मीटी होगा हम्म, गुना होगा किस तरह तो से ता ता। पर सार्वत्र आत्मनिपद में कौन आरधा तो में क्या है, है। आधातु तो अभरिष्यत तो बोलो अभरिष्यत, अभरिष्यत, आत्मनिपद अच्छा आत्मनिपद हाँ अभरिष्यत बोलो तो ब्रि <coughs> हो गया डुदाएं दान आएगा डुदाएं आदि तु ड्रब दादातु तीप स्ल स्लो अभ्यास में क्या रस हो जाएगा क्या बनेगा दी क्या बनेगा दाती तस आने पर दागरे ते क्या सो तो लगे या? आतो लो पेट चला गया नहीं तो रहा था क्या लगे उसके बाद करना चाहिए हलो अघो गोसंज्ञा के तो तोनाभ्यस्तरे आलोप हो जाएगा क्या बनेगा द तो दा के आलोप हो गया और दकार को खर्चे से त हो जाएगा दत्त हो बनेगा क्या बनेगा पहले क्या बना था ददाती आगे क्या बना दत्त आगे द दा जी अदभ्यस्ता से अति हो जाएगा क्या बनेगा द क्या बनेगा दा के आकार कहाँ जाएगा लोप हो जाए ददती क्या रूप बना ददातीदासी वनाभस्त हो गया तो लो पेगा स्नाभ्य होगा तो क्या करता है मालूम है तो की कुछ नहीं, सारे हला ना सारे थे लोप हो जाएगा बोलो ददाती दस्तु रात लोप हो जाएगा खरी से हो जाएगा तो तत्ते बनेगा क्या बनेगा दत्ते आगे ददाते ददते ददे द फर्ट दो दत्ते दत् मृता वसाने